महाभारत सभा पर्व सप्तमोध्याय इंद्र सभा का वर्णन नारद वाच सक्र्यू सभा दिव्याभास्वरा कर्म निर्मित स्वयं सक्रे न कौरव्य निर्जिता नारद जी कहते हैं कुरुनंदन इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है स्वयं इंद्र ने सौ यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है विस्तीर्णाजन सतम सतम मध्यम मध्यम व्याम ग पंच पंचयोजन मुच्छताम उसकी लंबाई डेढ़ सौ और चौड़ाई सौ योजन की है वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है उसकी ऊंचाई और पांच योजन की है उनकी ऊंचाई भी पांच योजन की है जरा शोक क्लमा पेता निरातंका शिवा शुभा वेशमा रम्या दिव्य पाद पथोभिताम उसमें जीर्णता शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है वहाँ भय नहीं है वह मंगलमयी और शोभा संपन्न है उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तम उत्तम सिंहासन बने हुए हैं वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है तस्याम देवेश्वर पार्थ सभायाम परमाशन आस्ते सच्चा महेंद्रान्या श्री लक्ष्म भारत भारत कुंती नंदन उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी अर्थात सची के साथ विराजते हैं वे विभ्रदपूर निर्देशम की उस समय वे अवर्णीय रूप धारण करते हैं उनके मस्तक पर किरीट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजू बंद शोभा पाते हैं उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है वे लज्जा कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं तस्मुपास्यम महात्मान सतक्रतम मरु सर्वसौराजन्वे राजन उस सभा में सभी मरुद्गण और गृहस्वामी देवता सौ यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर देने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं सिद्धार्थे वर्षय साध्या देवगण तथा मरुस्तंत सहिता भास्वंतो हे ए तेषाचरा सर्वे दिव्य रूपा स्वलंकृता उपास ते देवराज अमरिंदम सिद्ध देवर्षि साध देवगण तथा मृत्वान ये सभी स्वर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रु दमन महामना देवराज इंद्र की उपासना करते हैं वे सभी देवता अपने अनचरों सेवकों के साथ महाविराजमान होते हैं वे दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत होते हैं तथा देवर्थय सर्वे पार्थ सक्रमु उपास अमलाधूत पापमान दिव्यमान वावनय कुनंदन इसी प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहाँ इंद्र की उपासना करते हैं तेजस्विन सोमसुत बिशो का विगतज्वराह वेदिगण तेजस्वी सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं परासर पर्वत तथा सवर्ण्यल बहू शिखित तथा गौर शिरा मुनि दुर्वासा क्रोधन से ना दीर्घतमा मुनि पवित्र पवित्रपाड़ी साबरणे जाग्ञव्योतभालुक उदाल श्वेतकेतुस्तांड्योह भाटास्तथा अभीस्माच गिष्ठ हरिश्चंद्रस् पार्थिव हृदय सांडि पाराशर्जीबल न्वातस्कंधों विशाख पिधाता काल एवं कराल विश्वकर्माच च विश्वकर्मा चुमूजा निजाच वायुभक्षा हुताशिन ईशानम सर्वोक बद्रुढ़सते परशर पर्वत सवर्णी गालो शंख लिखित गौरसिरा मुनि दुर्वासा क्रोधन श्यन दीर्घतमा मुनि द्वितीय सावरणी भालुकी उदाललक श्वेतकेतु तांड्य भाडायणी हवस्मा गरीष राजा हरिश्चंद्र हृदय उदर सांडिल्य पराशर नंदन व्यास कृषिवल वातस्कंध विशाख विधाता काल करालद स्पष्टा विश्वकर्मा तथा तुम्बरु ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा हविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं सहदेव देश सुनीत वाकिस् महात समीकर सत्यवाच्य प्रचेता सत्यसंग मेधातिथि वादेवक्रतु मृत मरीचिस् काड़ुश्चात्र महात कक्षी गौतमस्तार्च तथा वैश्वान मुनि शरर तो कवयो धूम्रोरेभ्योन्न परसूं स्वस्थ कहोल काशपस्था बिभा मुनि कालकृक्षेय आश्रम आश्राभ्यूथ हिणमय संवरत दें हव्य विस्वक्सेन कबीरवान्व कायलो राज्य कौशिक दिव्या आपस्तौ सध्य श्रद्धा मेधा सरस्वती अर्थोधर्मस्थ काम सेदुत पांडव जलवाहस्था मेघा वातव स्तनये नव प्राची दिग्गजवाहा पाप का सप्त सोमौ तथेन्द्राग्निमिद्र सवितार्जवा भगविशे गुरुशुक्रस्त च विश्वा वसुश्चिसेसुमनस्तुणस्ताच दक्षिणाश्च ग्रहास्तातवाहश ये मंत्रे त्रगत भरतवशी नरेश पांडुनंदन सहदेव सुनीत महातपस्वी वाक सत्यवादी समीक सत्यति प्रचेता मेधाति पुलस्त्य पुलह क्रतु मरुत मरीचि महातपस्वी स्थाणु कक्षीवा गौतम तार्थ्य वैश्वानर मुनि मुन सरर्तुकूम्रैभ्य नल परावसु स्वस्थय जरत्कारु कहोल कश्यप विभांडक विभाकृ वृश्यृंग उन्मुख विमुख मुनि मुनिआश्रभ्य हिणमय संवर्त देवह्य पराक्रमी विस्वक्षेन कण्व कात्यायन गार्ग्य कौशिक दिव्य जल ओषधियाँ श्रद्धा मेधा सरस्वती अर्थ धर्म काम विद्युत जलधर मेघ वायु गर्जना करने वाले बादल प्राची दिशा यज्ञ के हविष्य को वन करने वाले 27 पावक सम्मिलित अग्नि और सोम संयुक्त इंद्र और अग्नि मित्र सविता अर्यमा भग विश्वदेव साध्य बृहत्पति शुक्र विश्वावसु चित्रसेन सुमन तरुण विविध यज्ञ दक्षिणा ग्रह तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र ये सभी वहां इंद्र सभा में बैठते हैं नीलकंठ ने अपनी टीका में इन सत्ताईस पावकों के नाम इस प्रकार बताए हैं अंगिरा दक्षिणाग्नि गार्हपत्याग्नि आह्वनियाग्नि निर्मंथ्य वैद्युत शूर संवर्त लौकिक जठराग्नि विषग कृव्यात क्षेमवान वैष्णव दस्यमान बलद शांत पुष्ट विभावचु ज्योतिष्मान भरत भद्र शिष्टकृत वसुमन क्रतु सोम और पितृमा तथेवापसरसो राजधर्वास् मनोरमा नृत्यवादितृगत हास्य विविधरपी रमयंती स्म लते सतकृतम् राजन इसी प्रकार मनोहर मनोहरासराए तथा सुंदर गंधर्व गृत्यवाद्य गीत एवं नाना प्रकार के हास्ों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं स्तुते स्तुतिर्मंगल्च स्तवंत कर्मभिस्तथा विक्रम्च महात्म बलभृत्र अनुसूदनम इतना ही नहीं वे स्तुति मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वित्र नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तमन करते हैं ब्रह्मजयच्वर्व देवर्षय तथा विमान दिव्य दीप्यमिबादय स्र्विणो भूषिता सर्वे जाति चाचा पर ब्रह्मर्षि राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान दे होते हुए वहां आते जाते रहते हैं बृहस्पतिश्चुक्र निमास्ताम हित्र वयी ए चांदे महात्मानो महात्मा यत व्रता विमानशंकाश सोम ब्रह्मण सदृश राजन भृगु सप्तर से तथा बृहस्पति और शुक्र यहाँ नित्य विराजते हैं ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहाँ उपस्थित होते हैं राजन भृगु और सप्तरश जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं ऐसा सभा मया राज दृष्टा पुष्कर मालिडही सतक्रतो महाबाहो याम्याम याम, याम सभां सभा तृणु महाबाहू नरेश शतक्रतो इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपने आँखों देखी है अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो इतिश्री महाभारती सभापर्वणि सभा ख्यान पर्वि इंद्र सभा वर्णनम नाम अध्यायः इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभा ख्यान पर्व में इंद्र सभा वर्णन नामक सातवा अध्याय पूरा हुआ